क्या सोचें कैसे सोचें आदमी और औरत की कहानी औरत कहती है मन की रेल पर ये जो तुम हसरतों की ऐसी मीठी पगलाई लतरे बिछाए जाते कुछ सूझता है मुझे कहा खींचे लिए जाते हो यह समय है और कितना अच्छा है हम जिंदा हैं मगर फिर फिर क्या आदमी हंसता है चार वर्ष के बच्चे से निष्पाप हंसी बेवकूफ भूला हुआ कि किस भूले से आया है किस भटकन जाएगा कि मोहब्बत की देह के हाड़ मास नहीं होता कि ख्यालों के मीठन में सजो कर रूपे पौधे के जरा सी हवा की कमी कितना तकलीफ देगी मन मुंह को आएगा सांस खुद से छोटी छोटी सी जाएगी फिर क्या नहीं सोचता आदमी सिर्फ बच्चे सी हंसी हंसता है बेवकूफ औरत दूर तक देखे जाती और दूर तक सोचती दंग होती है जब और सोचना दिल को डुबोने लगता है तो आदमी के ख्यालों की महीन रेशों वाली चटाई पर गिरकर ढेर होती है अपनी खुशी में मीठे उदास उस उदासी में मधोश पे दिए गए जरा से समय को नहीं जी रही ता उम्र खत्म शराब पी रही हो और फिर अपने को वैसा बोलता सुनती जिस मिठास को हवाओं में महसूसती व लगभग बेहोश हो जाती हो लो मैं अपनी जिरह में तुमसे हारी अब आदमी सुरीले पने के महीन तागों पर खुशियों की बहुत दूर तक उड़ाई पतंग की संगत में डूबा चला जाता और फिर उसी तेजी से वापस लौटा आता तुम बताओ अपने में भूली हुई औरत जवाब नहीं देती सिर्फ देखती देखे चली जाती हवा में टटोलती हर्फों का एक भोला मजमून बनाती धीमे धीमे फिर बुदबुदाती यह अनमने असमंजस का हिसाब अच्छा नहीं ठीक ठीक बता दो तुम्हारे बारे में थीक, कितना थीक सोचें कम सोचते, हैं। कर दें। कम सोचते तो ज़्यादा तो और ज़्यादा हो रहा है घड़ी देख कर दे। केल बाहर करो ठीक-ठीक हिसाब कर ही डॉक्टर की समय की तरह तय वक्त शुरू करें और घड़ी देखकर तुम्हें दिमाग से उतार दे दाएं देखी तो तुमको और बस तुमको ही देखे जाएं और बाएं बुला दे सब ऐसा सब्जियों पर तो छिड़के की तरह हटा दे किताबों में जो कहीं नजर आऊँ मिटा दें दूर तक सड़क पर देखते चलते चले जाएं और तुम्हारी हर बात को हवा में उड़ा दें बोलो ना अकेले कितनी दूर निकल जाए आगे के कहा ठहर कर सरा पकड़े करें सोचना शुरू और कितना सोचें ले में कपाटों के बीच बंद कर दे सुबह के उजाले तुम्हारा तुमको चादर रख दे हंसते हंसते सोच कर मनस उदास में बदल दें बीस शब्द सोचकर, कर बाईस खारिज करें बोलो ना कितना सोचें किस रंग में सोचें और किस रंग में सोचने से बचकर निकल जाए सोच का हल्कापन बनाए रखें और इतना ना ऊपर जाएं कि भार के नीचे दब जाएं, कितने भाषाओं में पढ़े तुमको और कितनों में भूल जाए बोलो ना कितने शब्दों और कितनी सभ्यताओं में सोचे तुमको बोलो न आदमी और औरत की कहानी